चित्त की स्थिति के लिए अलग अलग कहा गया चित्त का आलंबन भी तरह चित्तम विषय बपन निद्रा ज्ञान आलम्बनम स्वप्न ज्ञान आलंबनम चित्तम निद्रा ज्ञान आलम्बनम चित्तम स्थितिपदम लगभग स्वप्न ज्ञान आलम्बनम निद्रा ज्ञान आलम्बनम बा जिसको आवलंबन करेगा चित्त और चित्त तदाकार हो जाएगा तदाकारम चित्तम स्थितिपद को प्राप्त करता है ये कहा भाष्य में टीका में सपने कुछ देख करके उसके पश्चात जब उसका चिंतन करता है प्रसन्न होकर के तो मन में चित्त स्थितिपद को प्राप्त करता है निद्रा ज्ञान आलम्बनम व चित्तम निद्रा चेहरा सात्त्व की ग्रहितव्या निद्रा भी कवि सात्विकी कवि राजसी से अलग अलग प्रकार होती है जिससे निद्रा के पश्चात यहाँ प्रबुद्ध से सुखम अहम असमीति प्रत्यवर्ष होती प्रत्यवर्ष परामर्श ऐसे प्रकार सुख में सोया ऐसे उठने के बाद कहेगा इस सात्विक निद्रा निद्रा के पश्चात पर तो कभी कभी निद्रा से उठने के बाद शरीरम शिथिलम द्रम, मन भ्रमतिवमय मन ग्लान होता है इस होता है राजस तामस निद्रा के पश्चात तामसी होने पर दुखी होकर उठता है विसन्न होकर के किंतु सात्विक निद्रा के पश्चात प्रसन्न होकर के रहता है सुखम अहम सत्सम एकाग्र भी तबा निद्राया मन एकग्र होता है तबन मेण से उत्तम एक तेव ब्रह्मविद ब्रह्मणूप उदाहतावस्थ ब्रह्मविद ब्रह्म ब्रह्मज्ञानी लोकते ब्रह्म का स्वरूप ही अज्ञान रहता है वेदांत में सुसुक्तिवस्था में अज्ञान रहता है विषेप विपरीतग्रहण स्वप्न में जागृत में है ब्रह्म ज्ञान स्वप्न में होता है जागृत में होता है दोनों का अभाव सुशुक्ति में किन्तु आवरण रहता है अज्ञान रज्जु के अज्ञान होने पर उसमें सर्प दिखता है सर्प ज्ञान हो गया अन्यथा ग्रहण ब्रह्म ज्ञान उसका कारण है अग्रहण अज्ञान रज्जु का अज्ञान सुशुक्ति अवस्था में केवल अज्ञान रहता है विपरीत ग्रहण जागृत में सपना में तो है सुश्रुष्ति में नहीं है जागृत में सपना में अज्ञान त आवरण उसका कार्य अन्यथा ग्रहण विपरीत ज्ञान भी है जागृत स्वप्न में इतना अंतर है जागृत में स्थूल प्रपंच विषय होता है स्वप्न में वासनामय प्रपंच दिखता है किंतु अन्यथा ग्रहण दोनों में है और सुसुप्त अवस्था में अज्ञान केवल रहता है विपरीत ज्ञान नहीं होने मात्र से दुख का अभाव केवल अज्ञान दुख जनक नहीं होता है अज्ञान से विपरीत ग्रहण होकर के तो दुख होता है तो सुसुप्त अवस्था में दुख का अभाव है ब्रह्म स्वरूप के समीप हो जाता है केवल आवर्णा तो ब्राह्मण रूपम इसका उदाहरण करते ससुक्तावस्था ज्ञानं ज्ञेयरिशं न शक गोचरितमिति मेरी ज्ञेय गोचरी क्रीय शुद्धस्वब्रह्म ज्ञान रूपये उसका कोई विषय ज्ञेय नहीं होता है किंतु न्याय में विषय के बना ज्ञान निर्विषय ज्ञान नहीं मानते हैं ज्ञान सविषय को होता ज्ञान ही तो उसका कुछ विषय अवश्य होगा विषय को कहते ज्ञेय इसी प्रकार ये कहते ज्ञानम से ज्ञय रहितम न स सक्षम गोचरित के बिना ज्ञान विषय नहीं कर किया जाता है ज्ञान का जब ग्रहण होगा न्याय में अनुव्य ज्ञान होता है व्यवसाय ज्ञान हो गया घट ज्ञान रूप ज्ञान ज्ञान उसका जब ग्रहण होगा विषय के साथ ज्ञान का ग्रहण होता है ज्ञान केवल अनुव्यवसाय ज्ञान का विषय नहीं होता है अनुव्यवसाय ज्ञान का विषय व्यवसाय ज्ञान होगा अरे व्यवसाय ज्ञान का विषय भी होगा अयन घट ये घट है घट का ज्ञान हुआ अयन घट इस ज्ञान को कहते व्यवसाय न्याय मत निश्चय हुआ उसके बाद होता है घट नाम जाना घट ज्ञान बना हम यह जो ज्ञान हुआ ये घट ज्ञान का ज्ञान है घट का ज्ञान अलग है घट ज्ञान का ज्ञान अलग है घट ज्ञान हो गया व्यवसाय घट ज्ञान का ज्ञान होता है अनुव्यवसाय अनुव्यवसाय ज्ञान का प्रत्यक्ष मानस प्रत्यक्ष न्याय मत जब ज्ञान का प्रत्यक्ष होगा विषय रहितम ज्ञानम विषय के बिना ज्ञान ज्ञेय के बिना ज्ञानम गोचरितुम न शक्य थे ज्ञान का विषय जो ज्ञान होगा उसमें विषय भी रहेगा विषय विचित ज्ञान का ही प्रत्यक्ष होगा विषय रहित ज्ञानम अनवेशा ज्ञान के द्वारा विषय नहीं है गोचरितुम न सक्यम जब ज्ञान का ग्रहण होगा उसे ज्ञान में विषय भी रहता है वेदांत में तो घट ज्ञान रूप ज्ञान वैसे ज्ञान हुआ जिसको व्यवसाय ज्ञान मानते इसको वृत्ति ज्ञान कहते होते और वृत्ति ज्ञान साक्षी के द्वारा प्रत्यक्ष होता है साक्षी भाष्य ही तो वृत्ति ज्ञान का ग्रहण साक्षी के द्वारा होता है तो विषय का भी विषय विशिष्ट ज्ञान का ग्रहण होता है जो ज्ञान ज्ञ रहित होता है ज्ञ के बिना ज्ञान अन्य ज्ञान का विषय नहीं होता है इसलिए अनुव्य ज्ञान का विषय जो व्यवसाय ज्ञान होता है उसी व्यवसाय ज्ञान का विषय ज्ञेय भी अनुव्यवसा ज्ञान का विषय होता है इस का घट ज्ञानवान अहम ऐसे अनुव्य ज्ञान का विषय घट ज्ञान होगा और घट भी होता है ज्ञान से ज्ञेय रह रहित न सकम गोचरितम विषय क्या नहीं जैसा इति इसलिए इस हेतुअर्थ नहीं ज्ञम अभी गोचरी क्रिय ज्ञान भी विषय होता है ज्ञान के ज्ञान का ज्ञान ग्रहण ज्ञान के ज्ञान का ग्रहण का विषय विषय ज्ञान होता है विषय भी होगा तो निद्रा ज्ञान आलम्बन निद्रा ज्ञान को विषय करने वाला जो चित्त है प्रत्यय ज्ञान है तो उसका विषय निद्रा ज्ञान होगा और निद्रा ज्ञान जो विषय निद्रा है अज्ञान वेदांतिक अनुसार तो अज्ञान इसके अनुसार मन उसमें एकाग्र होता है तो एकाग्र विशिष्ट मन चित्त का ज्ञान होगा ऐसे एकाग्र होने पर मन स्थिति पर हम लगते चित्त स्थित हो जाता है एक ये हो गया चित्त स्थिति के लिए स्वप्न निद्रा ज्ञान आलम्बन होगा स्वप्न ज्ञान निद्रा ज्ञान को आलम्बन करने वाले विषय करने वाले चित्त होता है स्थिर हो जाता है आगे यथाभिमत यथा इससे से भी चित्त स्थित हो जाता है यथाभिमत ध्यानार्थ जिसको जो अभिमत है उसका ध्यान करें जिसको जो मत जो रूप सुंदर है इष्ट है यहाँ अभिमत ध्यान का अर्थ नहीं अपने मन से जो जिसको चाहे निषिद्ध विषय भी, भी चिंतन करे ऐसा नहीं ऐसा करें तो विषय लोग को निषिद्ध चिंतन करते हैं और तो मन स्थिर हो जाए वो स्थिरता अलग प्रकार है उसमें विषय विशिष्ट जो ज्ञान होता है निषिद्ध विषय चिंतन करते हैं कभी कभी तो लगता है स्थिर हो गया किंतु उसमें आगे वासना संकल्प इतने बढ़ जाता है तो स्थिर नहीं यह अर्थाव है शास्त्रा विरुद्धम शास्त्र से अविरुद्ध विषय है न जो कोई विष्णु का ध्यान करता है कोई शिव का कोई गणेश का कोई गौरव का अलग अलग रूप है परमात्मा का जिस रूप में जिसका स्नेह है जो अच्छा लगता है ऐसे जो शास्त्र में अलग अलग दिया है गया हर आदि रूप है उनका ध्यान करे कोई गुरु का ध्यान करते कोई महापुरुष दृष्टियों का ध्यान करते और देवता तो बहुत ही देवताओं का ध्यान अधिक करते करना चाहिए इष्ट देवता का ध्यान जो इष्ट देव है जिसका यथाभिमत ध्यान आदवा चित्तम स्थिति परम लगते चित्त स्थिर हो जाता है या देव अभिमतम तदेव जाए जो अच्छा लगता है जो रूप उसी का ध्यान करे एक स्वरूप में देह संबंध चित्त से धारणा आगे कहेंगे देह के अंदर वो बाहरों किसी स्थान पर चित्त को पहले लगाए अभ्यास करने से धारणा होने पर फिर ध्यान होगा तत्र प्रत्येक तानता ध्यान के नाम सुनने से ही थोड़ा कम से कम सीधा हो जाना सही हम्म आपको भी सीधा होना चाहिए ध्यान तत्र प्रत्येक तानता लगाता रहे तो जिस एक विषय में मनों को लगाए मन स्थिर हो जाएगा तो एक विषय में चित्त स्थिर हो गया तो अन्यत्र भी ध्यान कर सकते हैं पहले एक में स्थिर करें यदेव अभिमतं तदेव ध्या उसका ध्यान करें लगातार चिंतन करें वृत्ति का प्रवाह अन्य वृत्ति से व्यवहित नहीं हो तत् लब्ध स्थिति अ स्थितिप लभते लिति लिति की कि लिति चिंत विग्रह हो गया लितिक स्थिति लिति य यस्य से अन्य पदार्थ क्या है, तो क्या है आ, से से चित्त तो यस्य लब्धा स्थिति यसे होगा लि चित्ते जिस चित्त से स्थिति प्राप्त होगी अतः यस्य लब्धा स्थिति चित्त से तब्ध स्थितिकम एक विषय चित्त स्थिर हो जाने पर अन्यत्र स्थिति पर न होते अन्य भी स्थिति पद को प्राप्त करता है लवते का पद को, को प्राप्त करता है यथात ध्याना किम बहुना यदेव अभिमत तत्देवता रूपम किम बहुना बहुत कहने के बाद ज्यादा क्या है जो रूप जिसको इष्ट है अभिमत है तत्त देवता रूपम और देवता रूप का ध्यान करें ध्यान करने से अभ्यास करके धारणा करने से ध्यान एक में ध्यान मन लगा दिया धारणा ध्यान समाधि किया तो आगे किसी भी विषय में मन को लगा सकते हैं इसीलिए कभी किसी शास्त्र में पुर आया पुराने में कहीं तो योग में बताते हैं कोई साधु बन गया अपने घर में भैंसी थी महींसी वो तो ध्यान करे बैठने पर उसको याद करता था बहुत स्नेह था जब ध्यान करने बैठा तो उसी का ही चिंतन होता है तो गुरुजी जी बता उससे ध्यान क्या उन्होंने क्या करेंगे ध्यान करने बैठे तो जो वहीं से हमारी भैंसी वो उसको याद करते हैं ध्यान नहीं होता है तो कही उसको ध्यान करो वही तो ब्रह्मा है तो उसको अच्छा लगा बड़ा बढ़िया वही तो ध्यान बैठ कर उसको चिंतन करने लगा ध्यान अच्छा लग गया तो देखिए बहुत देर बैठ गया तो आ जाओ मेरा सिंह बड़े बड़े है रास्ता में लगेगा कैसे बाहर निकलूंगा इतने ध्यान करा ध्यान करना चाहिए जो कि ध्येय आकार हो जाए अपने आप को मान कि मेरा सिंह नहीं मई सुनू सिंह बड़ा बड़े कृपा में कहीं बैठा है, है? कैसे निकलू सिंह बड़े बड़े त्रिपुटी रही तो ध्यान ध्यान करते करते लगातार दयाकार हो जाए तो मैं अलग नहीं इसी प्रकार ध्यान होता है यथाभिमत ध्यान अदवा किंतु अभिमत ध्यान में ऐसा नहीं कि निषिद्ध कोई चीज दे के ध्यान करे कोई सोचेंगे तो हम जो कुछ चाहेंगे देखेंगे क्योंकि अभिमत ध्यान कहा जो कुछ चाहेंगे टी आदि में देखते रहेंगे कुछ ना कुछ निषिद्ध ऐसा नहीं ये देवता के रूप इष्ट देवता के रूप तो जैसे जिसको कितने प्रकार है इष्ट देवता है में बहुत प्रकार आया जिस प्रकार जो ध्यान करे मन स्थिर होने पर और परमात्मा तो सर्वत्र सर्व रूप में है तो ध्यान करने से परमात्मा का ध्यान किसी भी रूप से कर कि किया जा सकता है तो शास्त्रीय जो निषिद्ध नहीं हो ऐसे स्वरूप चिंतन करने पर मन स्थिर हो जाएगा तो फिर जहाँ जाएगा ध्यान कर सकता है टीका नहीं कथम पुनः स्थितिपदम आत्मी भाव अवगंत्य इतना स्थिति पदम पुराने पुस्तक क्या कैसे पाक स्थितिपदम आत्मी भाव नहीं पुराने पुस्तक स्थिति सातमी भाव ऐसे पाक आत्मी भाव आत्मीय हो गया है स्थिति पद प्राप्त हो गया कथम अवगंतव्य के निश्चय होगा इसलिए आगे कहते हैं परमानु परम महत्वी जब ध्यान करता है चित्त स्थिर होता है तो सूक्ष्म विषय में जब मन को लगाएगा तो परमाणु अंतो अस्वशीकार परमाण्त तो परमाणु तक सूक्ष्म चिंतन कर सकता है स्थूल में मन को लगाया परम महत्वान तो वशी कारक्ष्म से सूक्ष्म परमाणु तक स्थूल से स्थूल है परम महत्व जो आकाश का परिमाण कहते परम महत्व महत्व परिमाण में सबसे निरतिशय महत्व जो व्यापक होता है सबसे बड़ा परमतांत उसका वशीकार हो जाता है अर्थात स्थित हो जाए चित्त तो वैसे निश्चय होता है चित्त स्थिर हो गया सूक्ष्म निविषमान परमानंतम परमाणुतम स्थितिपदम लगते स्थूल निविषमान परमानंतम परमत्तांतम स्थितिपदम चित्तस्य से सूक्ष्म निवेश करेगा चिंतन करेगा सूक्ष्म तो विषय को चिंता न करेगा मन को लगाएगा तो स्थिति तो पदम लगते स्थित हो जाएगा परमाणु तक वशीकार हो जाता है परमाणुअत तो वसीकार बसीकार ऐसे चिंतन स्थित हो जाएगा अपने अधीन हो जाएगा अभ्यास करते करते जब चाहेगा मन स्थिर हो गया उसमें तो वशीकार हो गया अभ्यास की समाप्ति आगे अभ्यास नहीं स्थिर जब चाहेंगे। स्थूल जब भी से स्थूल वस्तु का ध्यान करेगा करते करते मन इतना स्थिर हो जाता है परम स्थिति स्थितिपद में स्थिति स्थितिपद स्थिर हो जाता है टीका में दिया है उत्तम अर्थम पिंडीकृत वशीकार पदार्थना ता एवं ताम उभ वशीकार शब्द का अर्थ करते हैं वशीकार कैसे होता है एवं ताम उभय कोटिम अनुधावत युवश अप्रतिघात सपरो वशीकार उभय कोटि स्थूल से स्थूलतम सूक्ष्म से सूक्ष्मतम उभय कोटिम अनुधावत दोनों चिंता न करता है मन दौड़ता है उसमें स्थिर हो जाता है जिसको चाहेगा मन में स्थिर हो गया दौड़ करके अर्थात तो जहाँ चाहेगा सुक्षा से सूक्षातव तो परमाणु तक बड़े से बड़े परमात् तक जब जिसमें मन लगाना चाहेगा मन स्थिर कर दे स्थिर हो जाता है युवा अप्रतिघात उसमें कोई प्रतिबंध को नहीं तो अव्यात तो, प्रसार को कोई जागा व्याघात तो, करने वाले विरोध करने वाले नहीं जब चाहेगा मन को उसमें लगा देगा यह अप्रतिघात है किसके द्वारा प्रतिबंध नहीं होता है सपरोकार सबसे वशीकार हुआ पर वशीकार वशीकार क्या है वशिकार है उसमें जब चाहेगा उसका चिंता न करेगा उसके अधिन हो गया और समाप्ति अभ्यास की समाप्ति अपने अधीन हो गया ये वशीकार है तदव परिपूर्ण योगि न चितम न पुनराभ्यास कृतम परिकर्म अपेक्षित ऐसे वशीकार जो होता है अपना अध्ययन हो गया तो जब चाहे वहाँ मान चित्त स्थिर हो जाता है तब तो परिपूर्णम योगिना चित्तम परिपूर्ण हो गया है न पुनर्भ्यास तम परिक्रमा अपेक्षित अभ्यास के कारण परिकर्म का तो परिष्कार की अपेक्षा नहीं है अभ्यास जो परिष्कार चित्त में होना चाहिए उसकी आवश्यकता नहीं है परिपूर्ण हो गया वशीकार हो गया चित्त स्थिर हो गया टीका में दिया वशीकार से अभातर फलम आ तद वसीकार वशीकार से आगे परिक्रम परिष्कार प्रयत्नपुरूप परिष्कार करने की आवश्यकता नहीं अभ्यास की समाप्ति होती समय अधीन हो जाता है वशीकार अभ्यास से नहीं करना पड़ेगा स्थिर हो गया अर्थ ठीक है चित्तस्थिते तद दशिता चित्त की स्थिति के उपाय कहे गई अलग अलग उपाय लब्धस्थिति कसा वसीकार दर्शित लब्धास्थिति ये न चित न चित्तम लब्धस्थिति कम स्थिति को कर प्राप्त करने वाली चित्त की चित्त का जो समय का अधीन हो गया तो अभ्यास समाप्त स्थिर हो गया जहाँ चाहे मन वहाँ लगा सकता है तो वसीकार भी बताया संप्रति लब्धस्थिति कस्य चेतस कि विषय कि संप्रज्ञावती पुछति प्राप्त करने पर विषय में संप्रज्ञात सधि किसय किं किम से किसी विषय का ध्यान होता है चिता में क्या स्व रूप संप्रज्ञात सधि पुछे अतः लब्धस्थित कस चेतस किं विषय समापत्ति समापति स आलंबन आकार प्रति समापत्ति सम आपत्ति, समापत्ति आलंबना कर चित्त सम्यक देयाकार हो जाता है इसको कहते समापत्ति किन विषय बा समापत्ति चित्त की समापत्ति सम समापत्ति ध्यकार सम्यक आलंबनाकार हो जाता है समापत्ति ये प्रश्न होने पर उसका उत्तर देते हैं उत्तर अवतारेति इसका अवतरयूत्र उत्तर रूप से अवतरण करते तदुच्य क्षीन वृत्तेरभिजात मणे ग्रिग्रहणग्राह्यु तस्थ तदनता साम क्षीनवृत्ते क्षीण वृत्ते हय से चितीण वृत्ति वृत्ति चितक परिणाम प्रत्यक्षीण हो चितवृत्ति वृत्तिमान निरुदीया अभी मणेरिव स्वणिज सभीजाते स्वच्छ अभी मणेरिव स्मणि के, के ग्रहीतिग्रहणग्रहेशु ग्रहीता ज्ञाता ग्रहण ज्ञान ग्रहता श्याम इंद्रिय ग्रहण तजनता चित्त तदाकर ग्रहित्री ग्रहण ग्रहे में चित्त में चित ग्रहित ग्रहण ग्राह्य तीनों में स्थित है चित्त तस्थ हो गया चित्त तेज स्थितम चित्तम तस्तम तस्थ हो गया कौन तस्थस चित्त तदंजनता तदंजनता का तदाकारता तदाकरता जिसमें चित्त रहेगा वो तदाकार हो जाएगा ग्रहित्र विषय का चित्त आकार हो जाएगा ग्रहण विषय का चित्त ग्रहण आकार ग्राह्य विषय चित ग्राह्य न बने तो ग्राह्य कार्य हो जाएगा यही समापत्ति वे समापति तद आकार हो जाएगा ध्येय आकार हो जाएंगे क्षीण वृत्ते प्रत्यक्ष में प्रत्यय से क्षीण दृत्य जिसकी वृत्ति क्षीण हो गई से प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष मित प्रत्यय प्रत्य चित्तने जो वृत्ति प्रत्यय ज्ञान होता है ये सब समाप्त तो हो गई अभ्यास वैराग्य से ही एकाग्र करके उपाय पहले बताए उसे ध्यान करते करते वृत्ति पहले तो बहुत होती जो अनावश्यक ही में चिंतन होता है उन सब को तो छोड़ना पड़ता है एक ध्येय में मन को लगा करके अभ्यास बार बार करना पड़ता है वैराग्य भावना से मन को बाहर से हटा करके ध्येय में लगाए अभ्यास वैराग्याम का निरोधक चित्त का निरूप होगा तो वृत्ति क्षीण हो जाने पर चित्त स्थिर होने पर अभिजात से मणिरी बच्च मणि के सामने जो वस्तु रखेंगे वो तदाकार दिखता है मणि में तदाकार ताजाती है स्फटिके के पास स्वच्छ स्फटिके के पास रक्त पुष्प दिखेंगे तो स्फटिका लाभ नील वस्तु रखे तो नील अधिका जो वस्तु पास में स्वच्छ मणि में तदाकारता जति है उसके समान चित्त भी सच्चा हो गया अभ्यास करने से चित्त निर्मल मल रहित हो शुद्ध हो गया शांत हो गया तो उसमें जिस विषय की चिंता होगा वो तदाकार हो जाएगा ग्रहित्री विषय को हो ग्रहण विषय को ग्राह्य विषय को इनमें स्थित चित्त का चित्त से तदाकारता तदन जनता का तो तदाकारता उसको कहती चित्त की समापत्ति सम्यक आलम्बनाकारापति ध्येय आकारापति, आकारापति संप्रज्ञात समाधि पैल होने पर फिर समाधि, अभिजात से मणि दृष्टान उपादान दृष्टान टीकाने अभ्यास वैराग्य, राजस तामस प्रमाणादि वृत्ते चित्त चित्त वृत्ति निरोत करने के लिए अभ्यास और वैराग्य बारह बारह चित्तों को लगाना पड़ेगा और भैरा के डालना तब क्षीण होती वृत्ति राजस्य तामस बुद्धि रहस गुण से तमगुण से होने वाली बुद्धि क्षीण होती सातिक वृत्ति रहेगी और वृत्ति में प्रमाण आदि वृत्त प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा ये सब बुद्धि समाप्त हो जाएंगे चित्त से तस् व्याख्यानम जो क्षीण वृत्ति है पदाय भाषा सूत्र व्याख्या भाषा प्रत्यमित प्रत्यय से प्रत्यय ज्ञान भूतिज्ञान सप्तें चितसस्वे रजस्तम्यानिभव उत्त अनिभव न बनाब चित्तसवस्व चित सत्गुण स्वभा से स्वच्छ रजस्तम भान अनविभव है अनभिभव बना अनविभव उत्तम अविभव तो हो जाता है सच्चा जब हो जाता है रजगुण तमों से दबता नहीं रजगुण तमगुण काम हो जाते हैं अनविभव कहा गया स्वच्छ मुणि कह करके अभिजात से वो मणि स्वच्छ मुणि जैसे दृष्टान्त दे करके दृष्टान्त स्पष्ट है कि दृष्टान्त हो गया स्वच्छ उसका स्पष्टीकरण दाष यथास्फिक उपाश्रयभेदा तदूपोपर उपायसूप निर्भासते ग्राह्यालंबनोपर चिंत ग्रह्य सपन्न ग्रूपकार निर्भासते यस्फिक उपाश्रयभेदा उपाश्रय समीप में उप समीपे आश्रय से उपाश्रय समीप में स्थापित वस्तु जपा कुम लाल में रखेंगे स्फटिक लाल दिखता है उपाश्रय हो गया में स्थापित वस्तु का नाम हो गया उपाश्रय के समीप में आश्रय से उपाधि को उपाश्रय तथा कथा क्या उपाश्रय उपाधि स्फटिक लाल दिखता है उपाधि क्या है जपा है उपाधि उपास हो गया लाल आदि वस्तु उपास उपाधि उपाधि अलग अलग होने पर एक स्फटिक लाल पुष्प हटा के नील रखेंगे तो का नीला दिखेगा पीतवर्ण के कोई पुष्प रखेंगे तो स्फटिका पीतवर्ण दिखेगा उपास के भेद से उपाधि के भेद तत्त तत्त से तत्त्व तत्परोम तत्त्व रूप से संबद्ध होकर के स्फटिक दिखता है उपास रूपाकरण निर्भाषते उपास उपाधि का जो रूपये रक्त नील पीता आदि तदाकरण तो निर्भाषते स्फटिका निर्भाषते स्फिका में ऐसी दिखती है कभी रक्ताकार कभी नीलाकार कभी पीताकार किसके कारण उपाधि काम उपाधि अलग का, का, अलग रखेंगे तो अलग अलग प्रकार दिखता है इसी प्रकार तो दृष्टान्त हुआ इसी प्रकार ग्राह्यालम्बन उपरतम चित्तम जो आलम्बन उससे से संबद्ध उसको चिंता न करेगा तो चित्त तो ग्राह्य समापन ग्राह्य आकार हो जाता है सम्य का आकार हो जाता है ग्राह्य स्वरूप तो आकार निर्वाचक है चित्त ही ग्राह्य का जो स्वरूप तदाकरण मान होता है ठीक है उपास उपाधि जपाक समाधि जपाक सम आदि अन्य वस्तु नील आदि दास्य नाय उपास तद रूप ऊपर तम ऊपर तक आता है तो संबद्ध होता है संबंध का उसका छाया उसकी छाया दिखती है स्फटिकम उसका छाया प्रति मजे लाल दिखता है रूप से संबद्ध होकर के उपास रूपा कारण का जो तो रूप तदाकरण स्फटिक मे दिखती है उपास से यद आत्मीय रूपम उपास उपाधि का जब अपना रूप है अपना रूप लोहित तो होता है रक्त बंदन नील है आदि से पीत कृष्ण आदि रूप है तदेव तो आकार हुई आकार नील पिता भी तेनालित निर्भास ते लक्षित होकर के मणि का भान प्रकाश होता है मणि इस प्रकार दिखते है फटिका कभी लाल कभी नील जिस प्रकार स्फिक मणि के पास फटिका के पास अलग अलग वस्तु रखने से स्फटिके में तदाकारता आ जाती है ठीक इसी प्रकार तथा ग्राह्यालम्बन उपरोतम चित्तम ग्राह्य समापन और ग्राह्य हो जाता है ये ग्राह्य वही आलम्बन उसे आलम्बन से उपरोक्त संबद्ध होता है चित्त चित्तमणि के समान सच्चा हुआ उपाधि के समान व जपा कसमे के समान ग्राह्य आलम्बन ग्राह्य जो वस्तु उसका उसकी छाया चित्त में अन्य से चित हो गया ग्राह्य समापन होकर ग्राह्य प्रसर्पाल होता है चित्त ठीक है ग्राह्यालंबन जो क्या इसमें समास कर्मधारे ग्राह्य च तद आलम्बन ची ग्राह्यालंबनम क्या समास हुआ कर्मधारे किस सूत्र से विशेषण विशेषेन बहुम विशेष ग्रदर चित्त ग्राह्य से उपरत संबद्ध तदनबित उसे संबद्ध होता है चित्त ऐसी चित्त तदा तो दिखता है तदन ग्रहित ग्रहणाभ्या चित्त जब ग्राह्याकार होगा तो ग्रहणाकार होता है ग्रहित होगा चित्त होगा तो ग्राह्य आकार नहीं ग्राह्य आकार यदि होगा तो ग्रहित्रकार होगा ग्रहण आकार होगा क्या होगा नहीं ग्राह्या होगा ग्राह्य विषय को आलम्बन करेगा चित्त तो चित्त किम आकार होगा ग्राह्याकार चित्त जब होता है तो समय ग्रहण होगा होगा ग्रहित्रकार होगा तो ग्राह्या कहकर के अमीन ग्रही फिर ग्रहणाध्यान व्यवच्नि ग्रहित्रकार ग्रहणाकार आकार नहीं ग्राह्याकार सूत्र में तो ग्रहित ग्रहण ग्राह्य सुले ग्रहिता उसके बाद ग्रहण उसके बाद ग्राह्य ये तो कहा गया किंतु वास्तव पहले आकार उसके बाद ग्रहणाकार उसके बाद ग्रहित्र्या कहेंगे पहले कहा ग्राह्य समापन ग्राह्याकार हो गया आत्मीयम अंतकरण रूपम जो अंतकरण है अपिधायक ग्राह्य समापन आत्मय अंतकरण रूपम अपिधायक अपना जो स्वरूप उसको डा करके जैसे स्फटिक कर, स्वच्छ है उसका रूप नहीं दिखता है जब रक्त स्फिक रक्तुष कुछ जब पा कुम पास में रखते हैं तो लाल दिखता है स्फटिक जो वर्ण उस समय दिखता है स्वच्छ लाल दिखता है इसी प्रकार अंतकरण का जो स्वरूप है आत्मनो आत्मियम अंतकर्ण अपना जो अंतकर्ण स्वरूप उसको अपिधाय अपिधाय का आच्छादन कर दिया करके ग्राह्य समापन ग्राह्याकार हो जाता है ग्राह्यताम प्राप्त प्राप्तम याद ग्राह्य समाप्न का तक ग्राह्यत्व तो को जैसे प्राप्त तो कर लिया वस्तु तो ग्राह्य नहीं होता है ग्राह्यताम इव प्राप्तम तो ग्राह्यत्व तो को जैसे ग्राह्याकार हो अतो ग्राह्य स्वरूपाकरण निर्भाषते निर्भाषते कित में कैन रूपये ग्राह्य स्वरूपाकरण ग्राह्य जो स्वरूप उस रूप से भान होता है ग्राह्य वस्तु स्थूल है या सूक्ष्म दोनों भी हो सकता है ग्राह्य उपरा उपरागम सूक्ष्म स्थूलता अध्यान भी भजते ग्राह्य का उपराग संबंध होता है चित्त में तो ग्राह्य सूक्ष्म भी हो है स्थूल भी हो है दोनों के द्वारा करते हैं भूत सूक्ष्म भूत सूक्ष्म स्वरूपाभाम भवती विषय करेगा चित्त स्थूलाकार कर होगा सूक्ष्म भूत को विषय करेगा तो सूक्ष्म भूताकार हो जाएगा ग्राह्य का जैसे आकार तो तदाकर हो जाता है भूत सूक्ष्म चित्त भूत सूक्ष्म समापन भूतसूक्ष आकार को प्राप्त करता है भूत सूक्ष्म स्वरूपाभास तो हो जाता है इसी प्रकार स्थूल आलम्बन प्रतम चित्तम स्थूल जो आलंबन हो उससे संबद्ध चित्त होगा तो स्थूल रूप समापन हो जाएगा स्थूल रूप तो को प्राप्त किया जैसे लगेगा स्थूल आभास आभा संभव स्थूल रूप स्थूल रूप जैसे भान होता है तथा विश्वभेद उपरोक्तम विश्वभेद समापनम विश्व रूपाभाषम होती अनेक भेद उपरोक्त चित्त विश्वभेद समापन्न होगा सर्व रूपा हो जाएगा जिस जिस विषय को आलम्बन करके चित्त तदाकार ध्यान करता है चित्त भी तदाकार हो जाता है यह होगा कर कह दिया ग्राह्याकार के बाद ग्रहण इंद्रिय के लिए कहीं टीका में विश्वभेद चेतना चेतन स्वभाव विश्व भेद कुछ चेतने कुछ अचेतन जड़े उनका स्वभाव गवादी घटादि चवादी चेतन ले निगरे अचेतन घटादे तदन वित्तर्क विचार अनुगत समाधि दर्शितो हो वित्त अनुगत विचार अनुगत समाधि दो प्रकार कही आगे आगे कहेंगे आनंदानुगत अश्साद मद कहेंगे पहले अयत्र वितर्क विचार संप्रका तो चार पे से ये वितर्क अनुगत तो विचार अनुगत तो समाधि कह आगे कहीं ग्रहण आकार और ग्रहित्र ओ